का व्यवहार होता है जैसा विषय वैसा व्यवहार होता है कि नहीं होता है अब रहते बड़े आ गया उनके साथ व्यवहार है वो भी तो, भी, तो भी तो हमारे ज्ञान का विषय ये मेरा बड़े हैं, है क्या है ये आपके ज्ञान का विषय है ये बड़े हैं, आपके ज्ञान का विषय मेरा छोटा है आपके ज्ञान का विषय वही भंगी है आपके ज्ञान का विषय वही सूत्र है आपका ज्ञान का विषय होता है ब्राह्मण है व्यवहार भेद होता ही नहीं क्यों हुआ यदि प्रतिदिन भेद के कारण विषय भेद नहीं मानोगे प्रत्यक्ष अनुभव जो है व्यवहार भेद भी स्वीकार नहीं किया था अर्थ क्रिया कारित्व को देख रहे हैं अतः प्रत्यय चित्र से द्वयो से दर्शन प्रत्यय चित्र रूप द्वैत का द्वय द्वय का देखा गया विषय को देखा गया है अत्य ज्ञान से भिन्न विषय सिद्ध हो गया स विषया दर्शना तन तथा दैनाशात्मा पर तंत्र परतंत्र अन्द्र परेशान तंत्र मैने परतंत्र कर दिया परतंत्रश क्या कज कन् तस् मैने परतंत्र परतंत्र आश्रय से पर तंत्रों में पर शास्त्रों में प्रतिपाद्य तो बाह्यार्थ से ज्ञान वक्त मत अभिप्रेता अन्य शास्त्रों के प्रतिपाद्यूता तो जो बाह्यार्थ तो है ज्ञान भिन्न जो अस्तित्व को स्वीकार किया वह हमारे द्वारा विस्वी हम उसका अनुमोदन कर रहे अभिप्रेता अन्य शास्त्र प्रतिपाद्य ज्ञानवीन बाह्यार्थ को हम भी स्वीकार कर लेते हैं नहीं प्रज्ञ प्रकाश मात्र स्वरूपाया नील आरी बाह्य जैसे की देखिये प्रज्ञ प्रकाश मात्र स्वरूप है जैसे सूर्य का किरण प्रकाश मात्र स्वरूप है है कि नहीं भास्व शुक्ल भास्व शुक्ल ही रहेगा नील पीत आदि कैसा हो गया आपको जाए है एक स्पेक्ट्रम थ्योरी है ना इजियम को रखना पड़ता इक्ट्रिक बना रहा था इस तरह उसके आप प्रकाश को आर पार करो सात रंग निकल गए जैसे आप इंद्र को देखते हो सूर्य के किरण क्या हो रहा है कहीं वर्षा हो रही है वो जल और का जो एंगल है प्रकाश उस जल के माध्यम से आर पार होने के वजह से अन्य कहीं जाकर सात रंगों का जो आप इंद्र धनुष को देखते हो इसी कारण मैं धीरे दिया दसीवी रामन ने भारतीय वैज्ञानिक जिसने इसका शोधन अनुसंधान किया मैंने तो एक बिना उपाधि गांव एक रंग सात रंगों को प्रकाशित नहीं कर किसी प्रकार प्रकाश स्वरूप है इस ज्ञान में बिना विषय रूपी उपाधि विशिष्ट रूपे प्रकाशन विविध रूप प्रकाशन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकाश स्वरूप से प्रज्ञप्त है प्रकाश मातृस्वरूप आया क्योंकि प्रकाश मातृस्वरूप प्रज्ञप्ति उसके अंदर नील पीठ आदि बाह्य आलम वैचित्र मंत्रेणा बाह्य विषय विषय रूपी आलमन के वैचित्रता के स्वभाव भेद नहीं हो विचित्र नहीं संभव स्वभाव भेद से विचित्रता वित्रता कहा दो नहीं कह सकते आप ऐसे स्वभाव क्यों कभी ऐसा कभी वैसा ये क्यों होता है जो जैसा हो जाना चाहिए समझते का स्वभाव नहीं है तो एक जैसा चल पड़े आज इतना कोशिश कर लीजिए रोज मैं चार बजे उठूंगा ठीक चार बजे हो नहीं सकता एक मिनट इधर एक मिनट उधर तो हो ही जाएगा क्यों कुछ तो स्वभाव है मन का स्वभाव है एक आकार कभी हो नहीं सकता कभी सत्य प्रधान कभी रजो प्रदान कभी तमो प्रधानता बनी रही विषमता चलती रहती विकार होती ही रहता है इसलिए एक रस उसका हो नहीं सकता अत वो एक समय पर जग नहीं सकता वह सिद्ध बात है इसलिए कहते हैं कि देखो उसी प्रकार यहाँ है पर भी किसी चीज का स्वभाव कह दो तो वह स्वभाव भेज से व्या व्यवस्था दे नहीं सकते स्म सेव नीलादमी उपाध्याश्रय विना वही घटत नील पीत आदि आश्रयों के बिना वह स्फटिक नीला काला पीला पिलाल होता नहीं स्टिक तो सदा शुभ सफेद होता शुभ्र श्वेत वर्ण का है और वह स्फटिक काला नीला पीला दिखाई देता है क्यों क्योंकि जब वो आपका उपाधि के कारण से न घटे प्राय बात यह है परतंत्र अन्य शास्त्रों में ज्ञान के अस्तित्व मान्य की प्रति और कारण है क्या संक्लेशन संक्लेश अनुभूति होती है दुख का औग्निक्त दुखम यदि अग्निया दहादी निमित्त विज्ञान व्यतिरिक्तन नहाम न उपलब्ध अग्नि से जला हुआ के कारण से जो दुख वह अग्नि तो से भाई भिन्न दहादी निमित्त विज्ञान से भिन्न नहीं मानोगे फिर वह बाहि दया दास दुख का अनुभव ही आपको नहीं होना चाहिए लेन होता है अतः आपको मानना पड़ेगा दुख है तो उपलब्ध हो तो रहा है सबको अनुभव में आ रहा है अतः तेना मन है अस्त्यो इसलिए मान नहीं होगा कि बाह्य अर्थ है नहीं विज्ञान मात्र संकलेश में, में में दुख है यह आप नहीं कहा अन्यत्रित युक्त क्योंकि अन्यत्र विज्ञान स्वरूप में जब पहुंचोगे वहाँ पर अनुभव निया कहा सुन समाज अवस्था ब्रह्म ज्ञान अवस्था वहाँ तो भोग के लिए लिया वहाँ मात्र स्वरूप था क्योंकि आप जानते हैं मैं हूं। उस समय नहीं जाना पड़ ले आप इतना तो जानना में नहीं था नहीं तो बोलो कैसे आपका प्रज्ञान स्वरूपता है वहाँ पर मैं हूँ इत्या कर वृत्ति विशेष उस समय भी चलते रहता है भले उस वृत्ति विशेष को मन मुख्य लीन हो जानकार प्रकाशित नहीं कर ले रहे हो आप लेकिन अविद्या आकार वृत्ति को बना रही है ये मानना होगा नेता तो मैं वहाँ था ये किसने बोलते तो मैं था मैं सुखपुरक्ष था आम सुखम स्वार्थम इसमें तो वहाँ पर सुखाकार विशिष्ट अहम आकार वृत्ति थी लेकिन वहाँ आपको दुख अनुभव नहीं हुआ इसी प्रकार समाचित ध्यान मग्न होकर बैठा हुआ है कोई दुखाकार वृत्ति नहीं है कोई वायु विषय वृत्ति भी नहीं है मस्त बैठा हुआ है उस स्थिति में भी आप देखते हैं वहां वृत्तित्व तो है, है।, है। इसलिए आत्मा का स्वभाव दुख है भी नहीं कह सकते आप अन्यत्रिप्राय अन्यत्र वही है शक्ति समाहित समाधि और ब्रह्म अवस्था इन चार को दृष्टान बना अत्र प्रत्ययित्व संश उपलब्धि दृष्टान सिद्धांति असली जवाब देने से पहले कहता है आपका कहना ठीक है लेकिन आप अपने सिद्धांत पर टिके रहना शास्त्रार्थ का अंदर एक मुख्य नियमावली के अंदर एक मुख्य नियम होता है समय बंध कहते हैं उसके बोलते समय बंध कोई भी शास्त्रार्थ आरम्भ होता है कोई युद्ध भी आरंभ होता है वहाँ एक समय बंद बांध दी जाएगी इन नियमों को हम पालन करेंगे इसी नियमों के तहत हमारा शास्त्र के युद्ध का पालन होगा उसको समय बंद उसका मुख्य नियम यही है एक बार जिसको आपने अपना सिद्धांत कथन किया उस पर बदलना नहीं है आपको बात प्रतिज्ञा कर दिया आपने आजाद तक तो आप अजा रही है जो तर्क आप उसे प्रतिज्ञा करते उस तर्क प्राप्ति के रही है और पूर्व पक्षी को वही कर आप जो बोल रहे हो आपके मस्तिष्क में स्थिर है ना यह बात ठोस है निर्णय सोच लो अच्छी तरह से द्वय युक्ति दर्शना आपके युक्ति यही है ना दर्शनार्थ संकलेश उपलब्ध है द्वय दर्शन संक्लेषोपलब्धि ये युक्ति द्वय के आधार पर आप ये कर रहे हो ज्ञान से भिन्न विषय है अर्ध ज्ञान से विषय होता है उसको याद दिला रहे बारह ठीक है आप जो बोल रहे हो लेकिन मैं आपकी बात को पहले से निष्कर्ष बता दे रहा हूँ ताकि जो है कंफर्म कर लें उसने क्या बोला फिर बार-बार लगाने तो कहेगा नहीं ये मेरा भाव ही नहीं था मेरे आशे नहीं था मेरे तात्पर्य नहीं था इसे तो बदलते रहेंगे इसने उसकी बात को एक बार उसकी शब्दवाले में सुना देते देखो भाई आपने यही बात कहा है ना क्या जितते जो ज्ञान है वो सविषय होता है क्यों द्व संक्षेप संक्लेष उपलब्धियों के दया और संेश उपलब्धि इन दो युक्तियों का दर्शन के आधार पर कह रहे होना यही तो आपके दृष्ट है सिद्धांत पर टिके रहिए स्थिर हो जाइए तावत्तम स्त्री भवा किस पर स्थिर हो जाऊँ युक्त दर्शन वस्तु तथा तब्यगमे कारण विधि युक्त दर्शन ही सविचित्व ज्ञान सविषया है तथा तब प्रज्ति विषय है ज्ञानम स एतर्स्वीकृति के तरह प्रति युक्ति दर्शनी हेतु है यह कारण है यह बात आप निश्चय करके रख लो जैसे देसी भाषा में गांठ बांध लेना इस बात की गांठ बांध लो कहते हैं ना देसी भाषा में खोल कर आचार्य शंकर हे बौद्धो आपने ये बात कही है अब इस पट्टी के रहो गांट बांध के फिट बैठे रहना चिंत गए जी ठीक हम अप्रट करेंगे इसे क्या आपका हो रहा बात आपकी क्या सिद्ध हो रहा है पूर्व पक्ष पहले कह रहा है प्रज्ते है स निमित्तम विश्व युक्त दर्शनार्थ निमित्त अनिमित भूत दर्शनार्थ सब तो सिद्धांति कहता है हम सब प्रतिदर्षण वार खड़ा कर देंगे प्रज्ञ स विषया युक्त दर्शनार्थ आपने कहा हमें प्रज्ते निर्विषया भूत दर्शनाथ तो क्या दिया भूत दर्शनाथ यथार्थ दर्शन से भूतों तो को मैं देख लिया नहीं भूत यथार्थ दर्शनार्थ यथा भूतार्थवादी है भूत दर्शनाथार्थ दर्शन उसका पहले अनुमान दिया प्रत्यक्त है सनिमित्तम क्योंकि दर्शनात इश्यत है तथा प्रज्ञ अनिमित क्या कहा सनिमितम और हम कहते हैं अनिमितम भूत दर्शन हाँ। इसके दो प्रकार की क्या है कुछ लोग अभूत दर्शन करके अवग्रह चिन्ह कर देते अवग्रह चिन्ह भी दे दिया इसे अभूत दर्शनार्थ कभी तो कोई आपत्ति नहीं निमित्तस्य निमित्त के अंदर अनियमितम मानते हैं जिसको तुम कारण कह रहे हो वो हमारे लिए अकारण है क्यों भू अभूत दर्शनार्थ क्योंकि ऐसा कोई कार्योत्पत्ति को नहीं देखा गया अभूषार बदल लेंगे ये भाष्यकार दोनों अर्थ लेंगे देखिए बताएंगे निमित प्रज्ञलंबनाभि प्रज्ञप्ति का आलम्बन रूपेण आपने जो स्वीकार किया है ये विषय है जो कारण है घटा रहे है एक जो घटा दी है वो तो वास्तव में क्या है अनिमितम अनालंबनत्व वैचित्य अहेतुत्व मे इश्य ये जो वास्तव में क्या है ये कोई निमित्त नहीं है और तो ये आलम्बन नहीं है और तो चित्र का कारण नहीं हो सकते ऐसा हम लोगों का कहना है खत्म भूत दर्शिना ऐसे कैसे कह दे तू आप भूत दर्शनार्थ परमार्थ दर्शन हमारे परमार्थ दर्शन से हम कह हैं यही पारमार्थिक दर्शन यही पारमार्थिक सिद्धांत है यही वास्तविक सिद्धांत नहीं गटे यथा भूत मृद रूप दर्शन है सती तद वितरक जैसे देखो घट उसके यथार्थ तो स्वरूप क्या है मृत्यु का जब तो मृत्यु का स्वरूप में आपकी दृष्टि घुस जाए फिर आपको घटवा दिखाई नहीं देता है इसलिए वास्तविक स्वरूप का दर्शन करने से जिसको उसके वैचित्र का कारण मान रहे थे वह निवृत्त हो जाता है इसी प्रकार जब ज्ञान का वास्तविक स्वरूप में चले जाओ तो वैचित्र का कारण जो विषय मान रहे हो विषय की निवृत्ति ही हो सकती है उसका अस्तित्व नहीं हो सकता कहते हैं नहीं घट यूत मृत रूप दर्शने गट को उसके मृतिका का स्वरूप है उस स्वरूप को आपने जब दर्शन कर लिया तब आप निश्चय कर लोगे भाई इस मृतिका से भिन्न घट नाम का चीज नहीं है इसलिए ज्ञान से भिन्न इसी प्रकार से कोई भी नय नहीं ज्ञान अभिन्न के कर दिया ना लाकर यथा अश्वर्थ जैसे घोड़ा से भैंस अलग है वैसे यहाँ पर नहीं है घोड़ा से भैंस अलग है उस प्रकार से यहाँ आपको नहीं मिलेगा भैंसा जो है उसका भी होता है सिंह वगैरह घोड़े का सिंह तो होता है और घोड़े का शरीर तो भला पतला वो सब मोटा तैयार रहेगा वो दोनों में बहुत फर्क है जैसा वैसा यहाँ पर और गेह में कोई फर्क को आप नहीं बता सकते पटोवा तंत्र वितरीके इसे और पट को तंत वितरक कोई अनुभव नहीं कर सकता जब पट को तंत्र दृष्टि ये का स्वरूप रूप है उसका दर्शन हो जाए उसकी अनुभूति हो जाए फिर आप निश्चित रूप से कहोगे तंतु से भिन्न पट नहीं उत्तरेतर भूत दर्शन आ शब्द प्रति निरोधा नहीं वीमितमाम करता बहुत सुंदर कर दिया ओ तंतु का कौन है अंशु में जाओ अंश का भी कौन है प्रांशु में जाओ प्रांशु का भी कौन है प्रसिणु में जाओ त्रषु का कौन है दुणुक में जाओ दुणुक का कौन है परमाणु में जाओ परमाणु का कौन है दिमाग फैल हो गया मुझे आगे बोल नहीं पाते आ, हमारे पास हम तो बता देंगे परमाणु से कौन है डानु है डान से कौन है कान ऐसी कौन है पानु है पानु से कौन है भानु है नाम देते जाओ दुनिया भाई ले कहाँ तक जाओगे कहते हैं की उत्तर भूत दर्शन है उसका कारण उसका कारण उसका कारण कर गया यथार्थ तो स्वरूप का दर्शन करते जाओ करते जाओ करते जाओ कहा तो कहा पहुंचोगे आज शब्द और प्रत्यय दोनों का निरोध दिमाग फेल जाता है ना शब्द प्रयोग कर पाते हैं ना वहाँ कोई प्रत्यय का ही बोध हो पाता है दिमाग चुन शान चुप बैठ जाती सोच समझना संबंध हो, हो जाता है उसका सोचना समझना बंद शब्द और प्रत्यय दोनों का निरोध हो जाता है निरव हो जाने के कारण नैव निमित्तम उपलाभा है इसलिए जो है शुद्ध ज्ञान स्वरूप में जब पहुंचता हूँ वहाँ कोई विषय को उपलब्ध नहीं कर पाता अथवा अभूत दर्शन अथवा अभूत दर्शन के डिपार्टमेंट का को नहीं। उसके भी अद्वैत विधान पक्ष में तभी अर्थ घट जाएगा कैसे बाह्य अर्थ से अनियमित शाथ कर निमित्त बाह्यार्थ से अनियमित अभूत दर्शन नहीं, आया अयथार्थ दर्शन क्योंकि हमने देखा जिसको भी बाहत करके माना है अधिष्ठान से भिन्न जिसको भी स्वीकार किया वो अथार्थ अभूत दर्शन जैसे अधिष्ठान भूतत्व ने जो सर्व का करता हूँ वह सर्व क्या होता है मिथ्या ही होता है वो करें रजवादाद जैसे रजवादियों में रजवादी भिन्न रूपेण यथार्थ रूपेण सर्व एक विषय हमें अनुभव होता है अय सर्व्या कर ज्ञान कर वृत्ति का विषय रूपे नज्जु का दर्शन हो जाता है तो आपको अनुभव में यही आएगा कि सर्व क्या है अभूत है अयथार्थ मिथ्या है तो यहाँ पर भी जिस क्षण आपके ज्ञान यथार्थ स्वरूप का अनुभूति हो जाएगी वो क्षण आप भी कहने लगोगे यह जगत मिथ्यां दर्शन विषय अच्छा निमित्त ऐसी अनियमित अभूत दर्शन नहीं भ्रांति दर्शन विषयता निमित्त विषय अनियमित क्योंकि उसके अभाव हो जाए भ्रांति दर्शन का अभाव हो गया तो विषय का भी अभाव रजत में भ्रांति निवृत्त हो जाए भ्रांति दर्शन की निवृत्ति हो गई तो रजत की भी साथ साथ निवृत्ति हो जाती है प्रत्येक तो क्षण के लिए में टिकता नहीं बड़ा आश्चर्य है अनारिकता हुआ क्षण विवाद में टिकने वाला नहीं खत्म हो जाता है अत्यंत आश्चर्य की बात भक्ति ना बड़ा भगवान गीता में भी कठो परिषद में भी सब जगह बोला गया है मान आश्चर्य हो जाता है जब इस असली में पहुंच जाओगे अरे पहुंचे ही नहीं सुन के ही आश्चर्य हो रहा है और दिमाग इतना परेशान मानने को तैयार नहीं ऐसे कैसे होगा जगह बने नहीं हुआ बोल देते हम ही नहीं है बोल देते हो कुछ भी नहीं है मानने को तैयार नहीं हम माने भी क्या करेंगे तो मानना पड़ेगा इसलिए कहीं शब्द श्रद्धा करो बस और कोई रास्ता नहीं क्यूँकी अकल का विषय नहीं है जब अकल का विषय नहीं तो नकल का भी विषय नहीं होगा अकल नकल से पर इसलिए कहते कि देखो नहीं सुषिप्त समाज मुक्ताना भ्रांति दर्शना भावे आत्मव्य तो बायु और तो उपलब्ध है देखो सुषिप्त व्यक्ति है समाहित व्यक्ति है या कोई मुक्त पुरुष है इन लोगों भ्रांति का दर्शन नहीं हो रहा है है ना? अतव इनको क्या आत्मा से भिन्न बाहर फिर भी अनुभव हो रहा है नहीं हो रहा है ना भ्रांति दर्शन बाह्यार्थ अनुभूत भाव है शिशु चले जाते हो भ्रांति दर्शन नहीं रहता है आप आत्मा तो स्वरूप में स्थिर हो गए प्रज्ञप्त स्वरूप में चले गए तदा सुपन्न भगवती वो समय कहाँ गया है ये तो बताओ कहाँ गया ये इसका नाम मैंने पुकारा विशेषण से आवाज दिया जोर से चिल्लाया फिर भी ये सुना नहीं कहा था ये जब पकड़ के हिला के जगाया इसने। कहा गया था तो उस समय तुम तो क्या मैं नहीं जानता फिर तुमको जो ज्ञान है ना वो केवल सुख उस शरीर का ज्ञान है तुम वो ज्ञान ही नहीं है किस कारण शरण सुध में जाता है तब कहते सौम्य सम्पन्न भवती हे सौम्या उस समय यह जीव अपने सदृ ब्रह्म के साथ अविद्याण सहित होकर के लीन हो जाता है इसीलिए उस समय या इस व्यक्ति को द्वैत भ्रांति दर्शन न होने से बाह्य विषय दर्शन भी नहीं होता नहीं उन्मत्तावगतम वस्तु अनुन्मत्तर भी तदावतम गम्य जैसे उन्मत्त तो वस्तु व्यक्ति किस चीज को अनुभव करने लग जाए और कहने लग जाए किस चीज के बारे में क्या हुआ ऐसे ही अनुन्मत्त पुरुष में अनुभव कर लेगा ग्रहण कभी नहीं कर सकता इसने भ्रांत पुरुष के द्वारा देखा वस्तु को जैसे अभ्रांत पुरुष स्वीकार नहीं करता उसी प्रकार या जैसे दशमार क्या है एक सत्पुरुष आचार्य आ गए वहाँ तो तो रो ही रहे थे इन्हों भ्रांत पुरुषों ने जो दर्शन किया दशम मारा क्या उसको अभ्रांत पुरुष ने भी मान लिया इसे मान लेता है तो भी भ्रांत ही है फिर रो क्या निवृत्ति करेगा भ्रांति को इसे भ्रांत पुरुषों के दर्शन जैसा अवगत होता है वस्तु उस प्रकार से अब अब्रांत पुरुषों के द्वारा उस वस्तु के बारे में स्वीकार नहीं किया जाता है दोस्तों अनु पुत्र नहीं गम्यते थे ये तेना द्व दर्शन संक्ले उपलब्धिश्च प्रत्युक्ता इसे उनका जो दोनों हेतु तो हमारा एक हेतु तो ऐसी खंडन हो गया यदि भी हम उनके दोनों हेतुओं को एक हेतु बनाके कह दिया था हम लोग स्वामी युक्ति दर्शना युक्ति क्या था दया नाश और संकलेश उपलब्धि ये दो युक्तियों का दर्शन हेतु प्रज्ञया युक्ति दर्शनार्थ सिद्धांत ने कहा प्रज्ञप्ति निर्विषया भूत दर्शनाथ अथवा अभूत दर्शन दोनों यथा दर्शन करने पर यह प्रज्ञप्ति को निर्विशान होकर लोगे और अरे थर्ड दर्शन करके आप विषयों को जान लोगे तब भी प्रज्ञप्त निर्विषय अनुभव कर सकते हो व्यवहार तो कर व्यवहार तो हमें दिखाई दे रही इसलिए हम कहते हैं से व्यवहार हो रहा है इन्हें सारा व्यवहार हो रहा है जो जो जीव अब तक अभिमान कर रहा था अहम देवत्मी व्यवहार कर रहा था कर्तव्य से विषय हो तो रहा नहीं इसलिए जीवन मुक्त के लिए जगत है नहीं बाई विषय ही नहीं है व्यक्ति के लिए विषय नहीं है उसी प्रकार के जन्मुख्य नहीं है अंतर इतना है फिर भी व्यवहार क्यों दर्शन वा, क्यों नहीं दर्शन होता कारण वह अविद्या है और यहाँ अविद्या होने के कारण व्यवहार दर्शन नहीं होता सुशुप्ति में और जन्म मुक्ति अविद्या का न होने से हमें वह व्यवहार दर्शन होता है उसके लिए नष्ट हुआ जिसके लिए मुक्ति हो गया हमारे तो नष्ट नहीं हुआ है ना हमारे लिए तो दिखाई देगा इसलिए हमारी अविद्या से हमने मान रहा वहां अविद्या है शरीर है इसलिए अविद्या है ठीक है हमारे लिए नेशाविद्या बना रहे ने तो क्या दिक्कत तो है हमारे लिए शरीर है हमारे लिए ही व्यवहार हो रहा है हमारे दृष्टिकोण सब कुछ है उसके दृष्टि में ना उसका दृष्टि नहीं रह गया वो तो नहीं दृष्टि दृष्टि सब लोग वहां चला गया वो तो दस तो रोप्या हो गया ब्रह्म हो गया ना उसका कोई दृष्टि है ना उसका दृष्टि में शरीर है ना उसका दृष्टि में कोई अविद्या है वो ही नहीं है बातें खत्म हो गई जिस, जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं वो नहीं है और जो है उसको लेकर हम कोई बात ही नहीं कर सकते अविद्यालेश को स्वीकार किया गया वो हमारे अविद्या से ही है। और हम मानते आचार्य जी हैं इनका शरीर है इनके सिर ऐसी व्यवहार हो रहा है ये सब ऐसा बोल रहे हैं ये कर रहे हैं वो हो रहा है वो हो रहा है सब बात कर इसलिए आप गीता का वो जो बात आई थी तेरे अध्याय के जे क्षेत्र ज्ञान चाविद्य शास्त्रार्थ को वोट डालो अच्छी तरह से किसके पास है विद्या उसी के लिए सब कुछ दिखाई जीवन मुक्ति उसी के हिसाब से है मुक्त के हिसाब से कोई जीवन मुक्त नहीं हो विधेय मुक्त नहीं कुछ नहीं और तो हम अपनी व्यवस्था दे रहे हैं भाई तो ये शरीर दिख रहा इसलिए जीवन मुक्त है हमारे गुरुजी जीवन मुक्त है वो हमारी अपनी कल्पना वहाँ आरोपित है इसका स्पष्ट ही विचार करते हुए बिल्कुल विश्लेषण करते पूछा किसी के पास नहीं है उसका मना ही कर दिया हमको तो अनुभव नहीं होता विद्या का विषय कोई घुमा फिरा उसको उसको मानना पड़ा कि तुम्हारे पास अज्ञान का हो रहा है तुमको इस चीज का ज्ञान नहीं है ना नहीं है ज्ञान अज्ञान का अनुभव हो रहा है ना हो रहा है यदि अज्ञान विषय को तुमने देखा नहीं विद्या को देखा तुम तो अज्ञा कैसे हो गए तुम्हें मानना पड़ेगा तुम्हारा सा विद्या है तुम अविद्या को जानते हो तुम उसको पहचानते भी हो समझते भी हो इसलिए आपने आप विद्यावान अज्ञानी मानते भी हो जो मान रहे उसी के बाद उसी के व्यवस्था है उस में पहुंचे भी न उसको पकड़ना भी कठिन होता है उस बात को पहले इसलिए युक्ति से, से, बुद्धि से ग्रहण करने कोशिश करना पड़ेगा इसलिए कहते हैं ये इतने संकेश उपलब्धा ये बाहर ज्ञानवादी का खंडन हो गया चार चल रहा था बाह्य अर्थवाद है करके उसका खंडन करते हुए क्षण विज्ञानवादी ने कहा कि भाई अर्थ की अपेक्षा ही नहीं है चित से भिन्न जो है बाह्य अर्थ नहीं है पहले अर्थ का खंडन करेंगे क्षण विज्ञानवादी उनके द्वारा बाह्य अर्थवाद का खंडन कराओ ये तरीका है बौद्धों का आपस में लड़ा रहे बौद्ध है दो लोग बाह्यर्थवादी सौ प्रांतिक बाह्यार्थ प्रत्यक्ष मानता है वही भाषिक बाह्यार्थ अनुमय मानता है दोनों ही ज्ञान से भिन्न विषय को मानते हैं उस ज्ञान से विषय का खंडन कर चुके हैं लेकिन वो भी किस मुख से क्षण विज्ञान के मुख से कहवा रहे हैं खुद वेदांती नहीं कह रहा, आप वो तो बहुत बाद में कहेगा जब क्षण विज्ञान का भी खंडन करेंगे तो वास्तविक वेदांति आएगा अभी जो कथन कर रहे हैं सब क्षण विज्ञान के द्वारा कहेंगे यहाँ भी एक और स्पष्ट बोलेंगे चित्तन संस्पृत्य नार्था भासंद भाई अभू तो थो। नार्था अभूत से तापर्य क्षण विज्ञान कहना क्षण विज्ञान से कोई वस्तु गर्भटाने विषय बार है नहीं गर्भास क्षण विज्ञान विच्चित का किसी विषय के साथ संबंध हो नहीं सकता और अपने हिसाब से उसको वृत्ति विज्ञान ले लेना वृत्ति ज्ञान क्योंकि वृत्ति क्या आधन कोई विषय नाम का पृथक बाह्य वस्तु भी नहीं चित्तम न संस्कृशति अर्थम चित्तम चित विज्ञान विज्ञान न संस्कृश अर्थ मैंने स्वातृत्त बाह्यार्थ है और उसके साथ संबंध होता है तब यह चित्त उसके विषय त्यागर ज्ञान अनुभव करता है ऐसा वे नहीं मानते इससे ऐसा कभी होता नहीं अर्थम न संस्कृशती अर्थ अर्थय संबंध उत्पन्न हो करके ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा वे नहीं मानते इसलिए उन्होंने खंडन किया कभी के साथ कोई संबंध नहीं मानी जा सकती नही करता तो अर्तावास कहा से स्पर्श करेगा अर्तावासी जैसे रज्जो में दिखाई दे गया सर्प रज का संबंध नहीं करता उसी प्रकार जब आर्त का भी संबंध नहीं रह गया तो अर्तावास का भी संबंध नहीं माना जा सकता कह सकते हैं कभी अर्थ हो या न होने अर्थावास का संबंध जरूर मान लो स्वकल्पित होने से कहीं स्वकल्पित का भी स्व के साथ कोई संबंध नहीं होता है समाज नाते अर्थात अर्थाभ का भी संबंध उसी प्रकार से नहीं मानी जाती क्यों अबूत ही अतचार्थ हो क्योंकि स्वप्रिय समान जागृत शब्द कैसे है वो है नहीं अभूता उत्तम नहीं हुए है नहीं वो और न चित्त पृथक वास ही है तथा न अर्थावास और चित से पृथक कोई स्वतंत्र सत्ता वाला अर्थावास विद्यमान नहीं अर्थ तो उत्पन्न नहीं, नहीं हुआ है अर्थ तो है नहीं तो अर्थावास कहा होगा इसलिए अर्थावास भी नहीं है अतः अर्थावास का संबंध नहीं होता इसमें ना से बाह्य निमित्तम अतः न संस्कृति अर्थम इसीलिए बाह्य को निमित्त रूप विषय घटपा विषय विद्यमान ही ने है नहीं अतव न संस्पृषम बाह्य आलम्बन विषय बाह्य जो है आधारभूत विषय को या चित्त संबंध करता ही नहीं चित्त को संबंध नहीं करता या विषय को चित्त नहीं संबंध करता बात एक ही है चक्षु घट से संबंधित कर लिया घट का चक्षु के साथ संबंध हो गया बात एक ही हुआ ना गठ का प्रत्यक्ष द्वारा हो गया चित्त अर्थ के साथ संबंध कर लें। की महिमा है वो चित्त संबंध कर लेता है तो दो ही बात यहाँ नहीं बन सकती किसी भी प्रकार का अर्थ के साथ बाहार के साथ चित्त का संबंध नहीं होता ना अर्थावा चित्त का स्वप्न चित्र और अर्थाभ के साथ तो भी संबंध नहीं हो सकता उसी प्रकार जिस प्रकार स्वप्न का पदार्थ स्वप्न के दृष्टा के साथ कोई संबंध नहीं रखता उसी और चित्त के साथ अर्थाभाषण का भी कोई संबंध नहीं हो सकता है या शब्दादूतो ही जागृत पी कतारे तो स्वप्न में ऐसे ऐसा हो इन जागृत उत्पन हाँ से उत्पन्न है घटपटारी हम हाथ से पैदा कर रहे हैं और कह उत्पन्न नहीं कहते नहीं नहीं होता आपकी भ्रांति है आप पैदा करते हैं वास्तव में क्या है अब तो ही जागृत है जागृत में भी अर्थ है नहीं उत्पन्न ही नहीं, नहीं। आते भाई है स्वप्न तेरह सपने के विषयों के समान सपने में भी आपने घड़े को पैदा किया कुम्भार तो क्या करेगा स्वप्न तो वही पैदा करा है जिसका पास जो संस्कार है उसी अनुसार तो सब वो देखेगा स्वप्न को या नी? आप बहुत कोशिश करके देख लीजिए कि आप मैं एक ऐसा स्वप्न देखूं कि मैं मछुआरा होकर के मछली पकड़ रहा हूं आप संकल्प करके भी लेट जाएंगे तो भी आप वो स्वप्न नहीं देख पाएंगे तो और मछुआरे को कोई संकल्प करने की जरूरत नहीं उसको वही दिखेगा उसको दिखेगा भाई विशेष रूप उन दिनों में दिखाया जाता है जिस दिन उसको पूर्व दिनों में मछली नहीं मिली एक भी मछली जिस नहीं फस उसी दिन रात उसका स्वप्न आएगा इतना बड़ा अगला दिन उसको फंस गया वो अपना अपना विषय को ही हर व्यक्ति स्वप्न देखता आप देखें है आप देखे भक्तों की कहानी शुक्र में क्या रह गए उन्हें भगवान के साथ नाच रहे अरे क्यों भाई उर्वशी रंभा के साथ क्यों नाच रहे नहीं देखा उसने तो भक्त था तो उसकी संस्कार है इसलिए और जो ये जो व्यविचारी होंगे कोई इन व्यक्तियों का नाच देख करके सोचते होंगे शुक्र में देखते होंगे उसके साथ नाचता होगा नहीं जिसकी जैसे संस्कार होती वैसे को देखेगा इसलिए कहते यहाँ पर भी स्वप्न ही आप देख सार्थव देव जागृत जिस जागृत में देखो पदार्थ स्वरों में देखते हो स्वप्न के जिस प्रकार से अर्थ का और अर्थाषण का चित के साथ दोनों का संबंध नहीं है उधर जागृत ना अर्थ और अर्थाशन का भी चित के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता बाह्य शब्दाद्य था उत्तर दे स्वर्थ देव बाह्य शब्द आदि अर्थ हो यथा क्योंकि इसमें हेतु क्या है उत्तर पात्र उत्तर हेतु तत्वादि की अरे ये तो मरिया गया क्या भूत दर्शनाथ अथवा अभद्र चिन्ह करके अभूत दर्शनाथ दोनों का क्या किया था ना भूत अभूत अभुत दर्शनाथ दोनों प्रकार का कोई यथार्थ का दर्शन हुआ अतएव या जो कि ज्ञान हो रहा ये सब मिथ्या या तो हमें यथार्थ दर्शन हो गया जैसे मृतिका का दर्शन हो गया घटाजी आपके लिए निवृत्त हो गया अब घटारी वही मिथ्या कर ग्रहण करने मात्र से ही घटारी अर्थावा हो जाते हैं तो किसी भी प्रकार से हो चाहे भूत यथार्थ दर्शन से हो सकती है या ये वक्तों का यथार्थ मान लेने ऐसी भी हो सकता है नीति नीति का प्रक्रिया क्या है आप वहाँ पर इनका निषेध कर दे रहे हैं केवल इनका निषेध करने से क्या हो जाएगा और स्वरूप में चले यह तो इनको निषेध किए भी नहीं ये सब ब्रह्म ही है इसलिए इन सबका अधिष्ठान इन सभी कल्पनाओं का अधिष्ठान की तरह चले जाते हैं इनको निषेध न करके अधिष्ठान में चले जाओगे तो भी क्या होगा ये सब अपने आप निषिद्ध हो जाएंगे दोनों प्रक्रिया विषय का निषेध पूर्व अधिष्ठा में पहुंच जाइए अरे हम की, की प्रक्रिया मांडूकी का अभिधान को अध्यय दोनों का अधेय पूर्वक की जा रही निषेध पूर्वक नहीं है यहाँ पर अरे तुम्हें समझाने के लिए हम निषेध की व्याख्या किया है निषेध वाला मंत्र भी था मनोहम इत्यादि कहा गया लेकिन वो लक्षित कर समझाने के लिए कि निषेध की प्रक्रिया को बताता नहीं निषेध प्रक्रिया तो मुख्य रूपे ना आपको वहां है, प्रेने प्रेने प्रेने प्रेने के है। दे और दूसरी बात ये जो अर्थावास है ये चित्त से पृथक भी नहीं हो सकता ये कोई स्वतंत्र सत्ता वाले भी नहीं है चित्त भिन्न स्वतंत्र चित विज्ञान से भिन्न कोई स्वतंत्र सत्ता वाला है ये ऐसा भी आप नहीं मान सकते क्या है ये घटाध्य अवभाषते चित्तम एवं ही घटाद्य अवभाषते चित्त ही स्वयं घटाधि के रूप में अवभाषित होता है जो क्षणिक विज्ञान है ना वो क्षणिक विज्ञान ही घट रूप परिणत तो कर दी तो तो कर रहा है कभी पट रूप में कर दी कर रहा है वह क्षणिक विज्ञान चित्त ही को प्राप्त होता है दूसरे क्या कहते हैं चित्त का प्रवृत्ति विज्ञान नाम रखते है का स्वरूप हम गे हम एक आवय विज्ञान और एक प्रवृत्ति विज्ञान आल विज्ञान निराकार हो रखा है विवाद का आरोपी गत्व कहा सारा गड़पड़ कर उनके अणि विज्ञान भी इसलिए क्या है मैं विषय को देख रहा हूं मैं विषय हो गया ऐसा नहीं मैं भी तो है ना विषय को देख रहा हूं विषय क्या है और भी है लेकिन दो क्षण नहीं है वो एक ही चीज क्षण विज्ञान स्व आल विज्ञान स्वरूप रखते हुए घटाकार में भी हो गया और वह आलय विज्ञान स्वरूप में विद्यमान हुआ स्वयं अहम के क्या कर दिया स्वयं ही जो विवर्थ होकर घटाकार हो उसको विषय कर लेते पश्वी व्यवहार कर देते आल विज्ञान और प्रवृत्ति धारा दो को माना नहीं व्यवस्था बनने वास्तव इस सुगंधु ने चार प्रकार एक पर निष्पन्न विज्ञान है एक परिक्ण विज्ञान है आलय विज्ञान है फिर प्रवृत्ति विज्ञान के ग्रंथों में और सब चार, कोटी, जैसे हमारे यहां चा, चार कोटी है ना निर्गुण निराकार है फिर सगुन साकार सूक्ष्मी फिर सगुन साकार स्थूल मानते ही नहीं मानते उसी प्रक्रिया पर निर्गुण निराकार फिर सगुन निराकार गर सूक्ष्म सागर स्थूल ये चार मानते तो पर निष्पिन उसके यहाँ निरागार है परिक्लीन मन माया आ गई उसका नाम समृद्धि अविद्या माया का नाम बोल रहा बौधमत में समृद्धि समृद्धि से युक्त हो गई तो वह जो क्षण विज्ञान चेतन था वह परिक्लीन हो गया क्लेश से युक्त हो गया तो तो नाम जिसको आप क्या कहते हैं सगुण माया विंच क्या हो गया अब एक सूक्ष्म फिर वही बाहर प्रवृत्ति विज्ञान बन चार्टी माँ तो मैं वसुबंधु ने एक तरह से वेदांत को बौद्ध दर्शन को अत्यंत सादृश्यता बिठा दिया और बौद्ध ने जो क्षणिक रक्षण अच्छा किया वसुबंधु ने बौद्ध दर्शन के अंतर्गत और जो वो विज्ञान के लक्षण करते हैं शून्य के वोड़ाकारों ने बंधु नहीं लिखा व्याख्या में उसने कार्य बना दी उन्होंने निर्गुणम ने निष्कलम इत्यादि बोल दिया शून्यम का लक्षण लेकिन वो क्या करते हैं निर्गतो गुणो ये गड़बड़ हो गया विपत्ति ऐसे कर दिया उस, उस निर्वाणाधि वस्तु जो आप कथन उससे भिन्न कोई दूसरा भी है अन्य पदार्थ प्रदान होकर व्याख्यान कर दिया वो शून्य ऐसे कर दिया वो सारी व्यवस्था उनकी वेदांत के नजदीक लाने का सारा प्रयास उत्तरवर्ती व्याख्याकारों ने वापस प्राचीन बौद्ध कोई घुसा दुसार दिया नाते विफल हो गया वो सिद्धांत नहीं तो बिल्कुल वेदांत तो में तो तो आप केवल असुबंध के साथ साथ कार्य को पढ़ लेंगे आप कहेंगे तो वेदांत है नाम के फर्क कर दिया है बाकी तो वेदांती बोल रहा है कोई अंतर नहीं इन शब्दों का जैसे यहाँ अर्थ लेते हैं वैसे अर्थ ले लीजियेगा तो कोई फर्क नहीं तो खैर यहाँ पर इनको बताइए चित्तन में तात्पर्य घटा अवभा हो घटा के समान अवभाजित होता है यथा स्वप्न जैसे की स्वप्न में होता है कहते फिर तो सब भ्रांति कहते तो कहती सारा प्रांति जो कुछ हो रहा है अगर भ्रांति होने के लिए कही न, कहीं ना तो कहीं यथार्थ होगी एक यथार्थ सर्प है उसके वजह से मुझे रज्जु में यथार्थ पर भ्रांति हुई ना यदि सारा जगत भ्रांति है तो कहीं ना कहीं सारा तो जगत होगा जिसके संस्कार करेगा आज मेरे तो जगत है। पर जगत का अनुभूति करना ये शंका हुआ। करते के, कोई जरूरी नहीं है कई त्वस्तु का अन्यत्रुभूति हुआ हो तभी तो अन्यत्र जाकर उसकी भ्रांति होती है ऐसा किसी के अनुभव है ये कोई जरूरी नहीं है कुछ में ऐसा हो रहा होगा है विषमता ही हम है लेकिन ऐसे भी हम दृष्टान दे सकते हैं जहाँ कहीं भी वो चीज कोई भी दर्शन वाला नहीं मानता लेकिन उसकी भ्रांति कर ले रहे जैसे आकाश में रूप है नील रूप आप नील गगन हम सभी ने करें नहीं, कोई दार्शनिक है जो आकाश में रूप को मानता हो है क्या कोई दार्शनिक आस्तिक नास्तिक कोई नहीं कोई भी दर्शन वाला आकाश में रूप को नहीं मानता सभी के कहना है आकाश गुण शब्द है उसके अलावा उसमें और कोई गुण नहीं होता तो सामान्य गुण को गिना है संख्या है परिमाण है पृथक्वि भाग है ये सामान्य गुण पांच है और विशेष गुण भी तो शब्द अकेला रूप कुछ नहीं वेदांत में भी आओ शब्द तुम तो मात्रा माना तो जाए आकाश में अब पंचकृत पंच महाभूत को छोड़िए उसे तो पांचों गुण आ जाए आकाश में पांचों आ जाएंगे उसकी बात अलग है लेकिन फिर भी यहाँ पर भी क्या पंचीकृत में आकाश में एक गुण शब्द रूपाधी है नहीं लेकिन फिर भी हमें क्या हो रहा है अनुभव दिखाई दे रहा कैसे दिखाई दिया वेदांक भी घट जाएगा की पंचीकरण का आकाश में पंचीकृत होने के अंत है रूपांश में उसका अनुभव होता है लेकिन वेदांत मत में भी पंचीकृत पंच त्वता त्वता का आकाश का रूप नहीं कर सकते आकाश में छात्रों आकाश को अनुभव होना चाहिए आकाश में पंचीकृत पंच महाभूतात्मक आकाश में पांचों गुण है ना फिर एक ही अनुभ की हो रहा है वेदांत भी एक कहता बाकी चार तो निम्न मात्रा में होने से उसका अनुभूति नहीं होती वह अमूर्त द्रव्य है संज्ञा क्या रहती है अमूर्त है अमूर्त के इन गुणों का अनुभूति नहीं हो सकता इधर वायु में भी यद्यपि गंध भी है रस भी है रूप भी है अनुभव पंचीकरण का फलीकूत पंचगुणों का में करना है तो मूर्त में हम कर सकते हैं अमूर्त तो नहीं। इसे सच त्यक्ष अभवत सत्य सत दो विभाग कर दिया मूर्ता और अमूर्त मूर्ता और ब्राह्मण हिसाब से विचार आएगा ब्रग्डक में ऐसे स्थल तो है जहाँ पर यथार्थ आकाश में रूप किसने देखा नहीं फिर भी भ्रांति हो रही है इसे सर्वदर्शन के द्वारा जो अस्वीकृत आकाश में रूप को आप देख रहे की नहीं देख रहे कैसे देख रहे हैं आप एक हो ना कि पहले कहीं यथार्थ अनुभव हुआ हो तभी उसका अन्यत्र भ्रांति होती है तो हमें बताइए आप सभी दार्शनिक लोग भाई अन्यत्र कहाँ आपने आकाश